माँ की बातें सरयू बाला देवी वर्ष 1917 आज संध्या को गई थी निकट रहेगा यही सोचकर मैं अब बाग बाजार के मकान में रहती हूँ और प्रायः प्रतिदिन ही शाम को माँ के पास जाती हूँ एकांत पाकर आज मैंने उन्हें अपने एक स्वप्न का वृत्तांत सुनाते हुए कहा माँ एक दिन मैंने स्वप्न देखा आप उस समय जयराम बाटी में थी मैं मानो वही गई हूँ ठाकुर के सामने देखकर मैंने उन्हें प्रणाम करके पूछा माँ कहाँ है वे बोले उसी गली को पकड़ कर चले जाओ वह खर के मकान में सामने के बरामदे में बैठी है माँ लेटी हुई थी उत्साह में उठकर बैठ गई और बोली ठीक है बेटी तुमने ठीक ही तो देखा है मैं तो ठीक है माँ परंतु मेरी तो अब तक धारणा थी ये आपके मायके में ईट का मकान है इसीलिए मिट्टी का आंगन तथा खर की झोपड़ी देखकर मैंने उसे मन का भ्रम समझा था भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता है इसी प्रसंग में अब माँ ने कहा अहा, गुलाब योगिन इन लोगों को उन्हें कितना ध्यान जप किया है योगिन ने कितने ही बार चातुर्मास से किया है एक बार तो वह केवल कच्चा दूध तथा फल खा रही थी अब भी कितना ध्यान जब करती है गोलाब के मन में विकार नहीं है देने से हो सकता है कि दुकान का थोड़ा सा आलू दम भी खा ले आज माँ के घर में काली कीर्तन होगा मठ के सन्यासी महाराजगण ही कीर्तन करेंगे रात के लगभग साढ़े आठ बजे कीर्तन आरंभ हुआ महिलाओं में से कई भजन सुनने के लिए बरामदे में चली गई मैं माँ के पाँव में तेल का मालिश कर रही थी वहाँ से भी भली भांति सुनाई दे रहा था ये सब भजन और भी कितने ही बार सुने हैं परंतु भक्तों के मुख से भजन की शक्ति कुछ अलग ही होती है कितना भावपूर्ण लग रहा था आंखों में आंसू आ गए ठाकुर को भजन गाया ठाकुर जो भजन गाया करते थे बीच बीच में उनमें से भी दो एक हो रहे हैं माँ उत्साहपूर्वक कहने लगी यही है इसी को ठाकुर गाया करते थे इसके बाद जब मगन हुआ मेरा मन भौरा काली पद के नील कमल में भजन आरंभ हुआ तो माँ फिर लेटी नहीं रह सकी उनके नेत्रों में दो एक बुन्द अश्रु आ गए उठकर बोली चलो बेटी बरामदे में जाकर सुने कीर्तन हो जाने के बाद मैं माँ को प्रणाम करके घर लौटी